यात्रा यात्रा रघुनाथ यघुनाथकर्तन त्र तमस्तकांजलि बाष्परि वास्पवारी मारुतिमत राक्षसत नम पिते च मधुर मधुर स्व कर्मीते च मधुर मधुरा स्मृति प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं मधुबोधशक्ति प्रयत् परम पीया कोणु श्याम कुमार वेद वेदेद्यम परम ब्रह्म भासता हृदय मम ऊम राम रामे मधुर मधुराक्षर आकता शाखा वंदे वाकिगमकोल फल शुकमुखादतद्रवसंुतवत रसमल मुहुर्ोरसिका विभाका तृणादपिशुनीचना तरिष्णुना कीर्तनी अयसदा हरि श्री राम जय, जय राम जय जय, जय राम धर्म की का प्राणियों में विश्वक गौ माता की गौहतिया बंध भारत अखंड हो हर भर महा गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय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 गोपाल जय जय राध जय जय जय जय राधा राधर हरि गोविंद जय जय श्री श्रीवृंदावन बिहारी किय नमो महद्य शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण सर्व चाहद सन्निष्टो मतस्मृतिमुहन च वेदरहमे वेद्यो वेदात चाह वेदात प्रस्थान के अुसार भगवान सच्चिदानंदस्वरूपसर्वे उनकी अभिव्यक्ति समग्र सृष्टि है या जगत उनकी अभिव्यक्ति होने के कारण उनका अभिव्यंजक संस्थान भी है तथापि स्वतंत्र रूप से सृष्टिवरण करने योग्य नहीं है ऐसी स्थिति में नाम रूपात्मक प्रपंच से अतीत सद्घन चिद्धन आनंदघन वेदांत वेद जो परम तत्व है उसमें मन सन्नित हो तो कैसे हो सर्वथा कार्यकारणात्मक अनात्मक प्रपंच का अतिक्रमण कर निर्गुण निराकार निर्विशेष सच्चिदानंद घन तत्व में मनोनिवेश असंभव है इसलिए अर्जुन जी का प्रश्न है केशुकेशु च भावेशु चिंतियों भगवन भगवन्मया मन को आलम्बन चाहिए आपका जो स्वरूप है उसमें नाम रूप लीला धाम का आलम्बन प्राप्त नहीं होता शब्द स्पर्श रूप रस, गंध की भी उसमें गति नहीं है साक्षात ऐसी स्थिति में आपकी उज्ज्वल अभिव्यक्तियां हैं उनके द्वार से ही आप में मन को सन्निविष्ट करने का बल और वेग प्राप्त हो सकता है तो क्रियासार वस्तुसार भावसार के रूप में आपकी किन किन उज्ज्वल अभिव्यक्तियों का आलम्बन लेकर आपके सच्चिदानंद स्वरूप तक मन को पहुंचाया जा सकता है यह मैं जानना चाहता हूँ श्रीमद्भगव गीता के दसवीं अध्याय में जो अर्जुन का यह प्रश्न था उसका स्पष्ट उत्तर देने के लिए ग्यारहवा अध्याय इसी प्रकार पंद्रहवा अध्याय भी समझना चाहिए पंद्रहवें अध्याय में कहा गया सूर्य चंद्र अग्नि आदि जो भास्वर शुक्ल तत्व हैं मानो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की उज्ज्वल अभिव्यक्तियाँ हैं अतः इनको विभूति के रूप में समझना चाहिए और जीवन का रक्षण जिस प्रकार से होता है उसके विज्ञान को भी समझने की आवश्यकता है भगवान किन किन विभूतियों के माध्यम से हमारे आपके जीवन के पोषक और संचालक होते हैं उसको समझने की आवश्यकता है इसी संदर्भ में अन्न के उत्पादन और पाचन विज्ञान का भगवान ने सांकेतिक ढंग से वर्णन किया चांदोग्य श्रुति में सूर्य का वर्णन अतिरिक्त है वैज्ञानिक दरातल पर उसका अपना महत्व है ही यहाँ पर रसात्मक सोम और अग्नि दो का वर्णन है सूर्य का वर्णन अन्य की अभिव्यक्ति के प्रसंग में नहीं है इसमें एक न्याय है सन्निकट सूर्य का नाम ही अग्नि होता है दूरस्थ अग्नि का नाम सूर्य हो जाता है चांद गुप्निषद के अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध है हम आप अन्न का सेवन करते हैं उस अन्न की अभिव्यक्ति में चंद्रमा का उपयोग और विनियोग होता है यदि चंद्रदेव न हो तो अन्न हमको सुलभ न हो चंद्रमा की किरणों के द्वारा ही भोज्य पदार्थों का पोषण होता है उनका उद्भव होता है अतः जितना भी अन्न है वह सोमात्मक है सोमोभूतवा रसात्मक है ऐसा भगवान ने कहा सोम के साथ अपनी ओर से छांदोगनिषद के अनुसार सूर्य का ग्रहण भी कर्तव्य है तो क्योंकि सूर्य और सोम इन दोनों के योग से अग्नि की उत्पत्ति होती है स्निग्धता भी चाहिए प्रकाश भी चाहिए और उष्णता भी चाहिए तब अन्न का उत्पादन होता है यज्ञ की दृष्टि से विचार करें तो अन्न की अभिव्यक्ति के लिए वर्षा जल की अपेक्षा है और वर्षा का स्वरूप क्या है इस पर विचार करें तो अग्नि के बिना यज्ञ की द्रव्य यज्ञ की निष्पत्ति नहीं हो सकती अग्नि अपनी रश्मियों के द्वारा हवनीय पदार्थ के सार को आदित्य मंडल में प्रस्थापित करते हैं मनुस्मृति और उपनिषदों के अनुसार इसी प्रकार से मैत्रायणी उपनिषद में वर्षा के विज्ञान का बहुत उत्तम वर्णन है महाभारत में वन पर्व में वर्षा के विज्ञान का दार्शनिक और वैज्ञानिक स्तर से बहुत उत्तम विश्लेषण है फिर सूर्य मंडल में वो आहुतियाँ स्थित होती हैं सोमात्मक चंद्रमंडल तक वो पहुँच जाती हैं चंद्रमा में सतगुण का सन्निवेश है और उस सत्गुण में भगवान की अभिव्यक्ति की क्षमता है इस प्रकार यज्ञों वही विष्णु हूँ भगवान विष्णु जो यज्ञ स्वरूप हैं उन तक आहुति की गति होती है इंद्रादी जितने देवता हैं वे सब एकम सदविप्रा बहुधा वदंती स्त्रुति के अनुसार भगवान के प्रकाशक स्वरूप हैं अतः इंद्र इत्यादि के निमित्त जो आहुतियाँ दी जाती हैं वो तो भी वस्तुतः भगवान परात्पर पुरुषोत्तम श्री विष्णु तक पहुँचती हैं भगवान के अनुग्रह से पुनः वर्षा की प्राप्ति होती है और वर्षा के द्वारा अन्न का उत्पादन होता है अन्न में भी बहुत सूक्ष्म भेद होते हैं चांदोग उपनिषद के अनुसार ब्रीही इत्यादि में दो भेद हैं जो आजकल के वैज्ञानिक और सामान्य वेदांतियों को बिल्कुल पता नहीं अनुसई कोटि के जो जीव हैं वो गेहूं इत्यादि के रूप में उत्पन्न होते हैं और जो किसी जंगम प्राणी के खाद्य नहीं बन पाते उत्पन्न होकर विलुप्त हो जाते हैं वे गेहूं इत्यादि या खाद्य पदार्थ अनुसई कोटि के जीव नहीं होते इसका बेहद वर्णन शांडो गुप्निषद के शंकर भाष्य के माध्यम से हमको प्राप्त है तो जो अन्न हमारे सामने आता है वह एक प्रकार से रसात्मक सौम ही अन्य के रूप में व्यक्त है दूसरी प्रक्रिया यह है कि भगवान अपनी अचिंत माया शक्ति के द्वार से आकाश होते हैं भगवान आकाश के अभिव्यंजक भी हैं और आकाश के रूप में अभिव्यक्त होने वाले कालांतर में वे ही वायु के अभिव्यंजक होते हैं और वायु के रूप में अभिव्यक्त होते हैं कालांतर में भगवान ही तेज के अभिव्यंजक होते हैं और तेज के रूप में अभिव्यक्त होते हैं कालांतर में भगवान ही जल के रूप में व्यक्त होते हैं और जल के अभिव्यंजक होते हैं कालांतर में सच्चदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ही पृथ्वी के अभिव्यंजक होते हैं और पृथ्वी के रूप में अभिव्यक्त होते हैं पृथ्वी का ही परिपक्व भोज्य अंश अन्न है इस प्रकार इस प्रक्रिया के अनुसार अन्य के रूप में हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं दूसरी प्रक्रिया के अनुसार प्रासात्मक सोम अन्य के रूप में परिणत होता है और चंद्रमा भगवान की अभिव्यक्ति है भगवान में सब प्रकार के भावों का सन्निवेश है तथापि वे सच्चिदानंद स्वरूप मान्य हैं चंद्रमा जो होता है वो प्रकाशक भी होता है आह्लादक भी होता है सामान्य रूप से चंद्रमा भाव की प्रगल्भता न जुड़ जाए तो तापक नहीं होता अग्नि तो दाहक होता हुआ प्रकाशक होता है सूर्य तापक होता हुआ प्रकाशक होता है चंद्र प्रकाशक होता हुआ आह्लादक होता है इसलिए चंद्रमा में जल का अंश भी है तेज का अंश भी है दोनों के संघात से चंद्रमा की निष्पत्ति होती है और काली की दृष्टि से पृथ्वी का भी संघात है लेकिन भास्वर शुक्ल है और आह्लादक है अतः चंद्रमा की अग्नि अन्न के रूप में अभिव्यक्ति होती है तो यह अन्न रसात्मक सोम है रसात्मक सोम के माध्यम से भगवान ही अन्न के रूप में भक्ष्य भोज्य ये चौष्य चारों प्रकार के अन्न के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करते हैं फिर उसके बाद जाठर अग्नि है जिसके माध्यम से अन्न का पाचन होता है उसमें सहयोगी उद्दीपक का काम प्राण और अपान करते हैं प्राण अपान में प्राण पर विचार करें तो वह सूर्य की प्रधानता से है प्रश्नोपनिषद में प्राण के देवता सूर्य माने गए अपान की प्रक्रिया उसकी अभिव्यक्ति के प्रकार पर विचार करें तो अपान चंद्रमा का अंश होता है सूर्य और चंद्र के द्योतक जो प्राण और अपान हैं इनके योग से अग्नि तत्व अन्य का पाचक सिद्ध होता है इस दृष्टि से विचार करने पर अग्नि के रूप में भी भगवान की ही अभिव्यक्ति है जाठराग्नि के रूप में भगवान की अभिव्यक्ति है और अन्न के रूप में भी भगवान की अभिव्यक्ति है क्योंकि रासात्मक सोम भगवान ही है सोम के द्वार से भगवान अन्न बनते हैं भोग्य बनते हैं, सोम में भोग्यत् की प्रधानता है छांदो उपनिषद के अनुसार देवताओं का भोग्य कैसे सोम बनता है इसका बृहद वर्णन शांद गुप्नषद में किया गया है तो अन्न के रूप में रसात्मक सोम के रूप में भोग्य पदार्थ हमको सुलभ है और भोक्ता के रूप में जाठर अग्नि और दर अग्नि है इसका अर्थ यह हुआ अन्न और अन्नाध दोनों की भगवत रूपता का जो चिंतन करता है अहमादेश और आत्मादेश दो प्रकार के आदेश का वर्णन छादक श्रुति के सातवें अध्याय में किया गया पहले भगवान का इदम कोटि के रूप में वर्णन होता है फिर अहम कोटि फिर आत्म आत्मकोटि का भगवान को माना जाता है इस दृष्टि से विचार करें तो अन्न भी भगवान हैं अन्नाद भी भगवान है इसका अर्थ हुआ कि भोग्य भी भगवान है और भोक्ता भी भगवान इतना चिंतन भोजन के समय करना चाहिए प्रभो आप ही रसात्मक सोम के द्वार से भोजन बने सम्मुख जो भोजन प्राप्त है भोज्य पदार्थ है रसात्मक सोम के माध्यम से आप ही सुलभ हैं इस अन्न में जो भूख मिटाने की क्षमती क्षमता है तुष्टि पुष्टि प्रदान करने की क्षमता है वह आपकी डाली हुई है क्षू निवृत्ति पुष्टि और तुष्टि ये भोजन के तीन फल होते हैं आपके कारण ही भूख की निवृत्ति होती है पुष्टि होती है तृप्ति होती है अन्य में तीनों प्रकार की क्षमता आपकी डाली हुई है और अग्नि के माध्यम से जाठर अग्नि के माध्यम से आग अन्न के पाचक भी आप ही हैं अर्थात भोक्ता भी आप हैं आप ही अन्न हैं आप ही अन्नाद हैं फिर अहमादेश के अनुसार मैं ही अन्न हूँ मैं ही अन्नाद हूँ अन्नाद का अर्थ होता है भोक्ता इस प्रकार का चिंतन करके जो अन्न का सेवन करता है भगवान भाष्यकार ने बताया वह अन्न दोष से लिप्त नहीं होता पिछले प्रवचन का सारांश अन्न दोष से लिप्त नहीं होता इसका अर्थ अन्न और अन्नाद की एक रूपता का चिंतन करने वाला अन्न दोष से लिप्त नहीं होता अन्य जो अन्न और अन्नाद के एकत्व एक का ज्ञान नहीं रखते वे अन्न का सेवन करके अन्न दोष से लिप्त हो जाते भर्तहर जी ने कहा भुक्ता वयमेव भुक्ता ये भोग्य पदार्थ हमारे द्वारा क्या भोगे गए भोग्य पदार्थों के द्वारा हम ही भोग लिए गए यह जो भर्तीहर की पंक्ति है अन्न दोष से प्राप्त प्राणी किस प्रकार लिप्त होते हैं उसकी एक सूचना है लेकिन अन्न और अन्नाद दोनों की एक रूपता का जिनको ज्ञान है उस अनुस्मरण के सहित जो अन्य का सेवन करते हैं वे अन्य दोष से लिप्त तो नहीं होते क्योंकि भोक्ता और भोग्य की एक रूपता होते ही त्रिप्टी भंग हो जाती त्रिप्टी में तीन सामग्री है भोक्ता भोग्य और भोग जैसे हम चलते हैं तो घनता गम्य और गमन क्रिया की निष्पत्ति कदाचित घनता और गम्य का एकत्व सिद्ध हो जाए तो गमनक क्रिया की निष्पत्ति ही नहीं होती तृप्टी में दो सामग्री के एकत्व एक से तीसरी की सिद्धि नहीं होती तृप्ठी तो परस्पर सापेक्ष होती है एकमेक तरह भावे यदानुपलभामहे तृतयम तत्रो वेद आत्मा स्वाश्रयाश्रया तृप्टि भंग करने की प्रक्रिया है कदाचित गमता ही गम्य सिद्ध हो जाए तो गमनक क्रिया की आवश्यकता नहीं होती भंग हो जाती यहाँ भी यही प्रक्रिया दि अमुक रीति से विचार करने पर अन्न और अन्नाद की एक रूपता सिद्ध हो जाती भोग्य और भोक्ता की जब एक रूपता सिद्ध हो जाती है तो भोग की सिद्धि नहीं होती जब भोग की सिद्धि नहीं होती तो अन्न दो से व्यक्ति व्याप्त क्या होगा भोग के कारण ही तो स्वयं को भोक्ता समझता है भोग और भोक्ता के एकत्व का विज्ञान होने पर भोग की सिद्धि ही नहीं होती जब भोग की सिद्धि नहीं होती तो अन्य दोष से व्यक्ति लिप्त नहीं होता इसका अर्थ यह है कि भेद बुद्धि विगलित हो जाती है तब क्या होता है ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नव ब्रह्मणा ब्रह्माय ब्रह्म तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना जो भी क्रियाकारक फल है उन सब की एक रूपता का चिंतन किया गया भगवद गीता के चौथे अध्याय में ब्रह्मापणम ब्रह्मवीर ब्रह्मग्नव ब्रह्मणा हुतम ब्रह्म तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना व्याकरण के दृष्टि से भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने तीन शब्दों का प्रयोग किया यहाँ पर कारक याकारक फल क्रियाकारक फल में पूरी सृष्टि समा जाती यहाँ पर क्रियाकारक फल की एक रूपता का वर्णन किया गया यहाँ एक रूपता का विज्ञान हो जाता है वह बंधन की प्राप्ति नहीं होती यहाँ भी अन्न और अन्नाद की एक रूपता का चिंतन होने पर भोग की सिद्धि नहीं होती भोग की सिद्धि ना होने पर अन्न दोष की प्राप्ति या व्याप्ति नहीं होती या विज्ञान प्रस्तुत किया गया इतना हमने अपनी ओर से कहा कि ती, मान्य टीकाकारों ने अन्य दोष से लिप्त नहीं होता यह जो भगवान शंकराचार्य का वचन है इसको कोई विशेष रूप से नहीं लिया उसकी कोई विशेष व्याख्या नहीं की हमने अपनी ओर से भाष्य के अन्य स्थलों को देखकर इसकी व्याख्या की कि वस्तुता भोक्ता और भोग्य के एकत्व का विज्ञान होने पर भोग की सिद्धि नहीं होती जब भोग की सिद्धि नहीं होती तो अलिप्तता अक्षुण रहती है अतः अन्न दोष से व्यक्ति वंचित रहता है अर्थात अन्न दोष से लिप्त नहीं होता अपरोक्ष रीति से जिसका वर्णन किया गया वह अपरोक्ष रीति से वर्णन का विषय कैसे हो इस पर प्रकार सर्वस्वता हृदय संविष्ट मतस्मृतमोहवैरहत चाह यहाँ पर हृदय हृदय में भगवान शंकराचार्य महाभाग ने हृदय प्रसंग के अनुसार बुद्धि किया हृदय अयद दोग श्रुति और बृहदारण्य उपनिषद के अनुसार है इस बार पाठ चला हृदय अयम हृदय से हृदय और दौ ले लिया और अयम से यो ले लिया तब बन गया हृदय भगवान हृदय में रहते हैं यह हृदय का अर्थ क्या है छांदोग्य सूत्री के आठवें अध्याय के अनुसार का कार रक्त मांस पिंड है पहला हृदय का अर्थ यही उसमें जो सुशिर या छिद्र है आकाश हृदय का दूसरा अर्थ यह होता है वह जो आकाश है जिसको हृदयाकाश कहते हैं वह अंतकरण या बुद्धि का अभिव्यंजक संस्थान है इसलिए हृदय का तीसरा अर्थ अंतकरण होता है व अंतःकरण ब्रह्म तत्व का प्रत्येगात्मा के रूप में अभिव्यंजक संस्थान है इसलिए प्रत्येगात्मा जो है हृदय का चौथा होता है प्रत्येगात्मा की ब्रह्म रूपता का निश्चय कर लें जैसे महाकाश की घटाकाश रूपता घटाकाश की महाकाश रूपता का विज्ञान हो जाए तब फिर हृदय का हो जाता है ब्रह्म इस प्रकार लक्षणा चलती हमने यजुर्वेद का अध्ययन सायन जिसे साय उठ महिदार महीधर उब्बट महिदार भाष्य सहित किया है शुरू के चातुर्मास सम में अभी कृष्ण शब्द आता है उसका अर्थ यज्ञ कैसे हो जाएगा बहुत विचित्र है कृष्ण का यज्ञ कैसे होगा वहाँ लक्षणा लक्षणा लक्षणा की जारी लग जाती कृष्ण मृग चर्म कृष्णकार थे कृष्ण मृग चर्म कृष्ण मृग चर्म को ले लिया कृष्ण अब उस पर रखा उसका उखल उसका भी नाम हो गया कृष्ण उसमें सोम लता का सन्निवेश किया उसका भी नाम हो गया कृष्ण मूसल से उसको कुचला उससे रस की निष्पत्ति हुई उसका भी नाम हो गया कृष्ण उस हवनीय द्रव्य के द्वारा यज्ञ का संपादन हुआ उसका नाम हो गया कृष्ण कृष्ण मृगचर्म में जो कृष्ण शब्द है वो कहाँ तक पहुँचा दिया उसने हमको यज्ञ तक और यज्ञ ने पहुँचा दिया यज्ञों भाई विष्णु जहाँ यज्ञ जाकर सन्निहित हो जाता है यज्ञ के भी जो यज्ञ हैं भगवान विष्णु तक तो कृष्ण शब्द चला जाता है भगवान विष्णु तक यज्ञ तक या वेदों की सरणी है इसी प्रकार यहाँ समझना चाहिए हृदय का पहला होता है पुंडरिकाकार रक्तमांस पिंड छानदों गोपनषद आठवाध्याय शंकर भाष्य आनंद गिरी टीका से हृदय का पहला अर्थ है रक्त पुण्डरिकाकार वह अभिव्यंजक संस्थान है आकाश का हृदय का दूसरा अर्थ होता है वह आकाश हृदयाकाश वह अभिव्यंजक संस्थान है अंतकरण का हृदय का अर्थ हो गया अंतकरण व अंतकरण अवच्छेदक और अभिव्यंजक दोनों है किसका ब्रह्म तत्व का जब ब्रह्म तत्व अंतकरण से अवच्छिन्न और अभिव्यक्त उसके माध्यम से होता है तब तो उसका नाम हो जाता है प्रत्यगात्मा हृदय शब्द का अर्थ होता है प्रत्यगात्मा उस प्रत्यगात्मा की ब्रह्म रूपता का निश्चय हो जाने पर हृदय का होता है ब्रह्म इसीलिए मधुसूदन सरस्वती जी महाभाग ने अन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी यहाँ मैं ही जीव रूप से अभिव्यक्त हूँ ऐसा सिद्ध किया लेकिन भाष्योत्कर्ष दीप का कारण एक उपनिषद को व्यक्त किया उसके अनुसार अंतर्यामी को भी लिया और अंतर्यामी ब्राह्मण का वर्णन वृदान उपनिषद में है सर्वस्व चाहम हृदय यहाँ पर जीव रूप से अंतर्यामी रूप से सबकृदय में मैं स्थित हूँ भाष्योत्कर्ष दीपिका के अनुसार यह अर्थ सिद्ध होता है केवल जीव रूप से ही नहीं बल्कि मत्स्मृत ज्ञान मपोहन च यहाँ तक जीव को लिया मधुसूदन सरस्वती जी ने और वेद सर्वैर हमे वेद्य है वेद विदेवचा हमसे ले लिया ब्रह्म को ऐसा दो विभाग करके जीव रूप से भी मैं हूं, ब्रह्म रूप से भी मैं हूं, और दोनों का ऐक्य तो अभीष्ट है ही भाष्योत्कर्ष दीप का कारण केवल जीव ही नहीं, नहीं बल्कि अंतर्यामी को भी लिया तो सर्वस्व चाह हम हृदय सन्निविष्ट भगवान ही हृदय में जीव और अंतर्यामी रूप से उल्लसित हैं प्रविष्ट हैं इसका अर्थ यह हुआ जीव भी भगवान का अंश सरीखा अंश नहीं अंश शरीखा ममई वामसो जीव लोके जीव भूत सनातना यहाँ भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने सनातन पद पर ध्यान दिया तो अंश चर्थार्थ नहीं हुआ अंश अर्थ अंश का अर्थ अंश ही करेंगे सनातन शब्द अपना अर्थ नहीं दे पक पाएगा इसलिए शंकराचार्य जी ने इव का ध्यान किया अंश नहीं अंश इव जीव ब्रह्म का अंश नहीं है अंश इव अंश सरीखा है इसमें उन्होंने दो उदाहरण दिया खादित्य होता है नभोमंडल में विद्यमान आदित्य खादित्य या चंद्रमा को लें तो नवचंद्र नभोमंडल में विद्यमान चंद्रमा और जलाशय में जो सूर्य प्रतिफलित होता है या चंद्रमा प्रतिफुलित होता है तो चंद्रमा प्रति का प्रतिफलन हुआ तो उसको कहते हैं जलचंद्र जलचंद्र नवचंद्र का अंश नहीं अंश सरीखा भगवान शंकराचार्य ने सूर्य या उसका प्रतिबिंब लिया वो लेकर या चंद्रमा या चंद्रमा का प्रतिबिंब तो जलचंद्र नवचंद्र का अंश नहीं होता अंश सरीखा होता है इसी प्रकार जीव ब्रह्म का अंश नहीं है अंश सरीखा दूसरा उदाहरण भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने दिया घटाकाश महाकाश का घटाकाश कोई महाकाश का सचमुच में टुकड़ा नहीं होता अंश नहीं होता अंश सरीखा होता है महाकाश अंशी सरीखा होता है घटाकाश अंश सरीखा होता है ऐसे ही भगवान अंशी सरीखे हैं जीव अंश सरीखा है ऐसा न मानेंगे अमसी मानेंगे तो क्या होगा एक मिश्री की डली लें पत्थर पर जोर से पटक दें उसके रवे विकीर्ण हो जाएंगे तब क्या होगा मिश्री की डली भी नस्फर सिद्ध होगी उसके बिखरे हुए जो कण हैं रवे भी नस्वर सिद्ध होंगे एक गुलाब का पुष्प लिया एक एक दल हटाते गए गुलाब का पुष्प भी नस्वर सिद्ध होगा और एक एक दल भी नस्वर सिद्ध होंगे इसी प्रकार अगर हम भगवान का अंश जीव को मानेंगे तो भगवान अंशी भी नश्वर जीव अंश भी नश्वर इसीलिए शंकराचार्य ने इव का ध्यान किया तुलसीदास जी ने अनुवाद किया ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल साधु सुख राशि सनातन पद है संस्कृत में अनुवाद में दिया अव्यय ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविनाशी बात एक ही अविनाशी इस इसका से क्या हुआ तुलसीदास जी ने इस भाव को लिया कि जब हम अनश्वर अविनाशी अव्यय पद पर ध्यान देंगे सनातन पद पर ध्यान देंगे तो अपने आप जीव का ध्यान करना पड़ेगा तो भगवान ही बुद्धि में जीव रूप से प्रविष्ट होते हैं और जीव सहित बुद्धि के नियामक अंतर्यामी रूप से भी भगवान ही हृदय में विद्यमान है दो चीज तीसरे प्रत्यगात्मा रूप से भी भगवान ही विद्यमान हैं उस प्रत्यगात्मा की अंतर्यामी की जीव की ब्रह्मरूपता का चिंतन करना चाहिए तो चेतन के इतने प्रभेद हो गए हृदय में सबसे पहले जीव क्योंकि कार्योपाधियम जीव कारणोपाधि ईश्वर कार्य कारणता हित्वा पूर्ण बोधो वशिष्यतः शुक्र स्वप्निषद त्रिपुरा तापुनी उपनिषद दो जगह यह मंत्र आया है कार्योपाधि जीव अंतकरण की उपाधि जिसको प्राप्त है वो जीव है ब्रह्म ही अंतकरण की उपाधि के योग से जीव पद को प्राप्त होता है भाष्योत्कर्ष दीप का कारण चिदाभास शब्द का प्रयोग किया तो भान्तिकार वाचस्पति मिश्र जी ने अवच्छेदवाद और आभासवाद दोनों की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए बताया एक कोई मपना है चावल आदि रखकर पहले ऐसे करते थे इतना इतना ठीक है उस अन्न का यह अवच्छेदक भी है तो अंतकरण अवच्छेदक है और तो चेतन सिद्धातु व्यापक है तो मुर्दा का शरीर जो है मुर्दा शब्द वो भी अवच्छेदक आत्मा का तो मुर्दा वो शब में वो क्षमता नहीं है कि जीव रूप से उसे व्यक्त कर ले अब अच्छेदकता ही पर्याप्त हो तो, तो पंचदर्शी कार विद्यारायण स्वामी जी ने कहा फिर तो शब से अवच्छिन्न जो चैतन्य है या इधर जो पत्थर इत्यादि है यह भी चिदाभास ये भी जीव के रूप में भगवान का अभिव्यंजक संस्थान बन जाए लेकिन नहीं बनते तो क्या विशेषता है अंतकरण अवच्छेदक होता हुआ अभिव्यंजक भी है केवल अवच्छेदकता ही नहीं बल्कि अभिव्यंजकता भी चाहिए अगर अवच्छेदकता मात्र से जीवातु की सिद्धि हो तो स्वावच्छिन्न चैतन्य भी जीव के रूप में परिलक्षित हो इसीलिए अवच्छेदकता भी अंतकरण में है अभिव्यंजकता भी है अब उन्होंने कहा कि कोई मपना वस्तु का अनाज इत्यादि का अवच्छेदक भी हो लेकिन उसमें प्रतिफलन की व्यक्ति के शरीर के प्रतिबिंब की या वस्तु वृक्ष इत्यादि के प्रतिबिंब के ग्रहण की भी क्षमता हो तो उसमें दोनों योग्यता हो जाएगी अवच्छेदकता भी रहेगी और अभिव्यंजकता भी रहेगी इसी प्रकार अंतकरण केवल भगवत तत्व का अवच्छेदक हो तो काम न बने अवच्छेदकता के साथ साथ उसमें अभिव्यंजकता भी सन्नित है इसलिए भाष्योत्कर्ष दीप का कारण का चिदा भास। ने चिदाभास मायाभासेन भाषेन जीवेशव करोती नृसिंहतापनी उपनिषद में आभासवाद का स्पष्ट वर्णन है तेजोविंदु उपनिषद इत्यादि में आभासवाद का स्पष्ट वर्णन है पंचदशी कार विद्यारण स्वामी जी ने तीन शब्दों का प्रयोग किया है आभास चिदाभास छाया, चित प्रतिबिंब उपनिषदों में तीनों शब्दों का प्रयोग जगह जगह हुआ है चित चित छाया, प्रतिबिंब। लेकिन बिंब एक ही होगा बिंब तो एक ही होगा। कहीं उसको चित-चित स्वरूप बिंब एक है कहीं उसको चिदाभास अभिव्यक्ति को कहीं चित प्रतिबिंब कहीं चित छाया कहते हैं बिंब में तीनों का एकत्व हो जाता है तो अंतकरण क्या हुआ अंतकरण परमात्मा का जीव रूप से अभिव्यंजक संस्थान हुआ लेकिन भगवान की जो अपनी उपाधि है माया विशुद्ध सत्य वो तो भी है तो जहाँ अंतकरण है वहां भी तो भगवान की अपनी उपाधि सीधे भगवत तत्व का ईश्वर के रूप में अभिव्यंजक संस्थान वो माया भी विद्यमान है इसीलिए इस हृदय में पहली चीज चिदाभास के रूप में जीव का सन्निवेश है सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट जीव रूप से भगवान हृदय में सन्निहित हैं प्रविष्ट हैं अभिव्यक्त हैं दूसरा भगवान अंतर्यामी के रूप में भी विद्यमान है ईश्वर सर्वभता नाम हृदय से जुन और तीसरा प्रत्यगात्मा के रूप में भी भगवान विद्यमान है अहमात्मा गुड़ा केसा सर्वभूताशस्थिता ज्योतिषाम तत्ज्योतिष तमस परमुच्यतः ज्ञान ज्ञेय ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्विस्टितम इन सब वचनों को लाकर विचार करें तो हमारा आपका जो अंतकरण है उसकी लक्षणा बुद्धि में लक्षणा क्या जो हमारा आपका जो हृदयाकाश है उसकी लक्षणा बुद्धि या में अब अंतकरण की लक्षणा कहाँ जाएगी चिदाभास जीव में फिर अंतर्यामी में या ईश्वर में फिर प्रत्येगात्मा में फिर पर ब्रह्म परमात्मा में जब जीव और ब्रह्म का एकत्व तो शोधित भूमिका में करते हैं तो ब्रह्म में इस प्रकार से हमारे आपके हृदय में भगवान जीव रूप से स्थित हैं और अंतर्यामी रूप से स्थित हैं क्योंकि आगे मत्स मृत ज्ञान मपोहन स है उससे आगे सर्वेर हमें सर्वैर है दोनों वचनों में तारतम्य है और दोनों वचनों की संगत लगाने के लिए हमारी आपकी जो बुद्धि है या हमारा आपका जो अंतकरण है वह जीव रूप से परमात्मा का अभिव्यंजक संस्थान है और भगवान की अपनी उपाधि माया विभु है अतः भगवान ये उपाधि हमारे आपके हृदय में भी है उस माया के दृष्टि से जो भगवान अंतर्यामी के रूप में व्यक्त है और त्वन का जो लक्ष्यार्थ प्रत्यगात्मा है तो जहाँ वाच्यार्थ होता है वहाँ लक्ष्यार्थ की स्थिति होती ही है लक्ष्यार्थ विहीन वाच्यार्थ हो ही नहीं सकता है इस दृष्टि से प्रत्यगात्मा के रूप में भी भगवान विद्यमान है और अंत में जैसे घटाकाश कहने पर महाकाश का परिज्ञान होता ही है क्योंकि घटाकाश का रूप ही महाकाश होता है इस दृष्टि से विचार करें तो ब्रह्म भी ब्रह्म रूप से भी भगवान हृदय में सन्हित हैं उधर यह हृदय भवन प्रभु तोरा आए बसे बहुचोरा माने ही नहीं मोर निहोरा अतिशय करें बलजोरा विनय पत्रिका और इंद्रियाणी मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्य थे यदा का मान पार्थ मनोगत यह जो हृदय है उसी में स्मृति भी है उसी में ज्ञान भी है उसी में काम भी है उसी में क्रोध भी है उसी में लोभ भी है उसी में मोह भी है जागृत और स्वप्न में जब अहम अज्ञान ऐसी अनुभूति होती है तो कारण रूप अज्ञान भी अंतकरण से तादात्पन्न होकर स्थित रहता है तो सुसुप्ति में जब अंतकरण विलीन होता है तब फिर अज्ञान अपने रूप में विद्यमान रहता है लेकिन जागृत और स्वप्न में अंतकरण से तादात्मापन्न होकर अज्ञान शेष रहता है तो ये अंतकरण बहुत विचित्र है यह ब्रह्म को आ चिदाभास जीव के रूप में भी अभिव्यंजक संस्थान है एक तत् सर्वम मन इस बृहदारण्य उपनिषद के अनुसार इसी में काम भी है क्रोध भी है लोभ भी है मोह भी है स्मृति भी है ज्ञान भी है और दैवी संपद जितनी होगी वो भी सब कहाँ रहेगी अंतकरण में आश्विक संपद जितनी होगी वो भी कहाँ रहेगी अंतकरण में और भगवान को जीव के रूप में व्यक्त करेगा कौन या कर्ता कौन है वो भी अंतकरण ही तो यह अंतकरण अपने आप में एक रहस्य है जो निकालना चाहे यहाँ से निकाल सकते काम को प्रकट करना चाहे काम भी यहाँ विद्यमान है क्रोध को प्रकट करना चाहे क्रोध भी यहाँ विद्यमान है जितनी आशुरी सम्पत्ति है साहब बुद्धि में सन्नित हैं और जितनी दैवी संपत्ति वो साहब के सब बुद्धि में ही सन्नित हैं बुद्धि ही आत्म तत्व का अभिव्यंजक संस्थान भी है इस दृष्टि से विचार करने पर और फिर जीव की परमात्मा अंतर्यामी के साथ तादात्मा पत्ति करेंगे तो और बुद्धि ही अंतर्यामी का भी एक प्रकार से जीव के द्वार से अभिव्यंजक संस्थान बन जाती है तो मत्तस्मृति ज्ञान अपोहन च अब वैसा में निर्घन दोष की प्राप्ति ना हो इसलिए भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने बताया स्मृति आपसे भगवान ने का मुझसे स्मृति होती है ज्ञान का पोहन होता है गर्भावस्था में ऋषि संज्ञा को जीव प्राप्त होता है गर्भोपनिषद और श्रीमद्भागवत का तृतीय स्कंध जन्म लेने के कुछ महीने पहले ऋषि संज्ञा को प्राप्त होता है गर्भगत शिशु हजारों जीवों हजारों जन्मों की स्मृतियां उसको प्राप्त होती वहां प्रतिज्ञा करता है कल कुशल अगर जन्म हो गया तो प्रभु आपका ही भजन करूंगा वहां ऋषि संज्ञा को प्राप्त होता है तो स्मृति आ गई ना अनेकों जन्मों की स्मृति गर्भ में जीव को आती है मां के उदर में जब वेदना से संतप्त होता है भगवान के अनुग्रह से उसको स्मृतियां आती है अनेकों जन्मों की। क्योंकि योगदर्शन के अनुसार अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह अपरिग्रह की प्रतिष्ठा जीवन में हो तो पूर्व जन्म की स्मृति होती है। परिग्रह की प्रतिष्ठा हो तो पूर्व जन्म की स्मृति होती है योग दर्शन के अनुसार एक एक यम के एक एक फल हैं एक एक नियम के एक एक फल हैं एक एक आसन के एक एक मुख्य फल होते हैं प्राणायाम का अपना फल है प्रत्याहार का अपना फल है धारणा का अपना फल है ध्यान का अपना फल है समाधि का अपना फल है धारणा ध्यान समाधि तीनों एक केंद्र केंद्र बिंदु पर के सन्निहित हो जाए उसका नाम संयम है संयम का फल विभूति पाद में दिया गया है तो यहाँ पर भी विचार करना चाहिए कि अनेक जन्मों की स्मृति आती है क्योंकि गर्भ में अपरिग्रह रहता ही है स्वभाव से तो वहाँ क्या परिग्रह और हम जब जन्म लेते हैं तो परिग्रह ही परिग्रह होता है या शत्रु है या मित्र है या अपना है या पराया है क्या क्या है गर्भ में दैवयोग से अपरिग्रह की प्रतिष्ठा रहती है पूर्व पूर्वजन की स्मृति होती गर्भ से बाहर आते ही अपोहन का स्मृतियाँ लुप्त तो हो जाती फिर जैसे के इसे। दूसरी बात भगवान शंकराचार्य ने कहा आनंद गिरिजी साहित भगवान में वैषम्य निर्घन्य दोष की प्राप्ति न हो इसलिए क्यों आपसे स्मृति और तो क्यों स्मृति का पोहन पाप और पुण्य को द्वार माना नीलकंठ जी आदि ने सब भगवान शंकराचार्य जी के इस भाष्य का अनुगमन किया भगवान में विषमता वैषम्य निर्घृण संस्कृत में घृणा शब्द प्राय प्राय एक दो जगह मुझे मिला है हिंदी में जिस ढंग से घृणा का प्रयोग होता है जिस अर्थ में संस्कृत में भी है वो भाष्य से ही निकलता है लेकिन प्रायः संस्कृत में घृणा शब्द का अर्थ दया होता है निर्घिन्य का अर्थ होता है निर्दयता भगवान में निर्दयता नहीं है विषमता नहीं है जो किसी के जीवन में स्मृति और क्यों उसका किसी के जीवन में उसका अपोहन हो जाता है मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहन हम स किसी के जीवन में ज्ञान और किसी के जीवन में उसका अपोहन क्यों हो जाता है तो शंकराचार्य ने कहा पुण्य पाप के योग से स्मृति में पुण्य ज्ञान में पुण्य और स्मृति के विलोप में ज्ञान के विलोप में पाप उदाहरण ले लें ऊर्ध्व गतिषंति राजसा जघन्य गुण वृत्ति गंति तामसाह ये जो स्थावर वृक्ष हैं इसमें इनमें स्मृति और ज्ञान का पोहन है यानी प्राय सुसुप्त है सुसुप्त प्राय होते ये स्थावर प्राणी ये जितने हैं तरुलता इनको देख बात स्पष्ट है कि स्मृति और ज्ञान का अपोहन है इनमें क्यों है तमोगुण की प्रगलभता है आखिर इनको स्थावर शरीरों की प्राप्ति क्यों होगी इसीलिए हुए कि पाप की प्रगल्भता थी तो शंकराचार्य महाभाग का भाष बिल्कुल ठीक हो गया पाप की प्रगल्भता से जो स्थावर आदि शरीरों की प्राप्ति होती है उसमें स्मृति और ज्ञान का अपोहन देखा जाता है अब उसमें ज्ञान को लेकर हमारे आनंद गिरी जी ने जो व्याख्या की उसको श्रीधरेश्वमी जी ने मधुसूदन सरस्वती जी ने नीलकंठ जी ने खोल के बताया जो योगी होते हैं वो तो देशकाल वस्तु से जो ति तिरोहित है उसका भी उनको ज्ञान हो जाता है हम लोग जो सामान्य प्राणी हैं उनको जिन वस्तुओं का ज्ञान नहीं हो सकता योगियों को उनका भी ज्ञान हो जाता है तो सामान्य रूप से सामान्य मनुष्यों को जिस प्रकार का ज्ञान होता है योगियों को जिस प्रकार का ज्ञान होता है उनके ज्ञान में अवरोधक के रूप में देशकाल वस्तु परिस्थिति का योग नहीं होता अप्रत्याहत गति योगियों के ज्ञान की सर्वत्र होती है सब विषयों में स्मृति भी उनकी अमोघ होती है सामान्य रूप से स्मृति का पोहन हो जाता है ये भी जीवन के लिए बहुत आवश्यक है ये भगवान की कृपा भी एक तरह से क्यों अरबों खरबों जन्म हो गए अनादिकाल से कितने जन्म का स्मरण संसार को कसके पकड़ के रखना भी चाहें तो ये जो संसरणशील है अस्वत्थ इसको पहले कह चुके हैं हम पकड़ के रखना भी चाय पकड़ सकते क्या अर वो जन्म हो गए न उनके रिश्तेदार न नातेदार ना अपने ना शरीर किसी का स्मरण भी नहीं है तो स्मृति का पूर्ण हो गया या नहीं और उन जन्मों में जो ज्ञान हुआ अनुभव होगा ज्ञानमान अनुभव अनुभव होगा वो संस्कार का दान करेगा वो संस्कार पे कालांतर में उद्बुद्ध होगा तब उसका नाम स्मरण होगा स्मृति होगी स्मृति के मूल में तो अनुभव चाहिए सामे माता वो मेरी माँ माँ कान अनुभव ना हुआ हो तो उसकी स्मृति कैसे होगी इसलिए फिर देखा जाए तो अरबों खरबों जन्म के ज्ञान पर और स्मरण पर पानी फेर दिया ना किसने भगवान के कारण हुआ अच्छा ही तो है तभी तो कल कुशल यहाँ पर बैठे हैं हम उदाहरण देते हैं कदाचित हमको पाँच मिनट के लिए दिव्य चक्षु की प्राप्ति हो उसमें दस हजार शरीर दिखाई पड़े कोई स्थावर कोई जंगम जंगम शरीरों में भी कोई चमगादड़ कोई उल्लू कोई उर्वशी कोई गंधर्व कोई भूत कोई प्रेत ये सब कोई भव्य कोई कुरूप किसी से सटने का मन होगा किसी से भगने का मन होगा बाद में पता चले कि एक जंग पहले यह था इस शरीर में था ऐसा था यह था दूसरे जन ये सारे शरीर हमारे हैं तो क्या स्थिति होगी हंसी आएगी या नहीं अब वो अज्ञान की पराकाष्ठा है समय हो गया स्वप्नावस्था में जितने स्थावर जंगम प्राणी होते हैं कहाँ से निकलते मन से निकलते हैं वो हमारे शरीर होते हैं या नि? जितने स्थावर जंगम प्राणी ही नहीं उनके अभिव्यंजक आश्रय संस्थान पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश दिक्काल ये सब के सब स्वप्न में किसके शरीर होते हैं तेजस के शरीर होते हैं हमारे आपके शरीर लेकिन अज्ञान की बलिहारी उसमें जो एक शरीर होता है चाहे पक्षी का हो या इस शरीर के अनुरूप हो या कभी कभी पक्षी आदि बन जाते हैं एक शरीर में अहमदी होती है तो हम आप क्या समझते हैं स्वप्न में हमको कष्ट हुआ या स्वप्न उड़ते हुए चले गया मुख जगह यह नहीं हमको होता कि जितने शरीर थे वो हमारे ही थे स्वप्न में जितने शरीर होते हैं वो तो होते ही हमारे ही हैं लेकिन वहाँ भी एक पिंड विशेष को लेकर हमारी अहमति होती है ये क्या हुआ ये ईश्वर की चमत्कृति माया है ये नहीं विचार करके देखें तो स्वप्न का स्वरूप क्या है छादव सूची आठवीं अध्याय शंकर भाष्य के अनुसार कुछ गुरुदेव ने हमको पहले बताया बाद में भाष्य में मिला मैं एक चीज कह दूं महापुरुषों के वचन बहुत ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए कुछ गुरुदेव का एक एक वाक्य हमने ध्यान पूर्वक सुना प्रयास किया कि धारण कर सकूं। उनके श्री विग्रह के अंतर्हित होने के बाद हमने बहुत सा ग्रंथ अपने आप पढ़ा लेकिन उनके एक एक वाक्य के, के बल पर एक एक ग्रंथ लग गया इसलिए उपेक्षा पूर्वक अनादर पूर्वक नहीं बहुत आदर पूर्वक सत्पुरुषों के वचन सुनना चाहिए मैं एक तथ्य तो कह ही दूँ आजकल तो बहुत आवश्यक आ गया था ना वो कहाँ दिल्ली में एक बातों आजकल अध्ययन के प्रति अभिरुचि नहीं है करते भी हैं बहुत टेबल पर बैठकर क्या क्या अनर्गल प्रलाप अनर्गला प्रलाप भर लेते दिमाग में कूड़ा करकट तो दस बीस जन्मों के लिए प्रतिबंधक बन जाता है। आजकल प्रामाणिक श्रवण मिलना ही असम्भव सा हो गया प्रामाणिक वक्ता का मिलना हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं लेकिन जो यात्रा में होते हैं साढ़े आठ महीने और जब पुरी में रहते तो एक एक विचारक आते हैं आजकल प्रामाणिक श्रवण मिलना ही कठिन शास्त्रों का ठीक ढंग से अर्थ करने वालों का दर्शन भी कठिन है अकाल सा पड़ रहा बीज माता मैं कोई प्रशंसा योग्य नहीं हूँ और गोविंद गुरु गोविंद जी भगवान गुरु और ग्रंथ तीन के अतिरिक्त हम लोगों के जीवन में दिव्यता का रस क्या हो सकता है गुरु में ही माता पिता सब ले ले जो कुछ हमारे आपके जीवन में दिव्यता है वो तो गोविंद गुरु और ग्रंथ के कारण श्री रामदेव बाबा जी ने अभी पूरी में कहा मंच पर तो थे ही अकेले भी मिलने आए कि बीज रूप में आप रह गए हमने उनसे कहा बीज रूप में रह गए किसकी कृपा है गुरुओं की कृपा है एक बीज को दस बीज बनाइए एक चना का बीज सुरक्षित है तो कृषि विज्ञान का आलम्बन लेकर बीज तो बना ही सकते हैं बीज को बहुत बनाइए इसका मतलब गिने चुने व्यक्ति रह गए जिनसे प्रामाणिक श्रवण प्राप्त हो सकता है नहीं तो इतना अपने आप ग्रंथ को पढ़ और बिना पढ़े इतने बुद्धिजीवी बन गए हैं उत्पटांक कल्पना करने वाले कि परंपरा प्राप्त अध्ययन वाले अध्ययन करने वालों का ही विलोप हो रहा है इसलिए हमने संकेत किया कि स्वपनावस्था है क्या आत्मचैतन से अधिष्ठित अर्धनिदृत मन कर्मेंद्रियों और ज्ञानेन्द्रियों के सुप्त हो जाने पर वासना और निद्रा दोष की प्रगल्भता से समग्र ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में परिणत हो तब उस अवस्था का नाम स्वप्न है इस दृष्टि से विचार करें तो स्वप्न की दो दृष्टि हो गई एक वह दृष्टि जिस किसी शरीर में एक शरीर में हमारी तादात्मिया प्रति होती है जिसको लेकर अहमदी की अभिव्यक्ति होती है और एक वो तेजस की दृष्टि है तेजस की दृष्टि है मतलब तेजस की दृष्टि से सारा स्वप्न प्रपंच उसका भी हो या प्रकाशव भी है उसमें पृथ्वी भी है पानी भी है प्रकाश भी है पवन भी है आकाश भी है दिक्क भी है काल भी है समग्र स्थावर जंगम प्राणी भी है तेजस की दृष्टि है तीसरी दृष्टि कौन हो गए जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं का परामर्श प्रतिभिज्ञा के बल पर जिसे होता है तीनों अवस्थाओं के साक्षी की दृष्टि अब की दृष्टि से तीनों अवस्थाओं का जो साक्षी उसकी दृष्टि से विचार थी करना एक फिर दृष्टि से स्वप्न पर विचार करना दो फिर एक शरीर में तादात्म्य पत्ती होती है उस शरीर को लेकर जो हमारा सीमित दृष्टित्व प्रकट होता है उसकी दृष्टि से विचार करना तीन फिर की दृष्टि से विचार करना चार फिर ब्रह्म दृष्टि से विचार करना पांच केवल स्वप्न पर पांच दृष्टियों से विचार करें तो दो दृष्टि तो बहुत सूक्ष्म है साक्षी की दृष्टि से वो भी छोड़ें केवल तेजस की के दृष्टि से विचार करें तो स्वप्न में पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश दिक्काल जितने स्थावर जंगम प्राणी होते हैं सब क्या होते हैं तेजस के शरीर तेजस के अभिव्यक्ति होते हैं या मन की अभिव्यक्ति है मनोनिष्ठ हैं सबके सब इसी प्रकार से विचार करने पर स्मृति का विलोप क्या हुआ स्मृति का विलोप यह होता है कि अनेक जन की स्मृतियाँ विलुप्त तो हैं बस इस जीवन में भी बचपन में खेलते कूदते थे, थे पलने से लेकर आठ नौ वर्ष की आयु तक उसमें से दो चार स्मृतियां रह जाती हैं बचपन की तो दो चार स्मृतियां शेष रह जाती हैं इसका अर्थ यह है स्मृति और अपोहन का क्रम चलता रहता है ज्ञान और अपोहन का क्रम चलता रहता है अवस्था के बल पर देश के बल पर काल के बल पर परिस्थिति के बल पर पुण्य के बल पर पाप के बल पर तो किससे स्मृति होती है किससे अपोहन होता है वो भगवान है तो जीव वस्तुता अंत के द्वार से अभिव्यक्त होता है जीव को हम चेतन कहते हैं वाजीव जब अंतकरण को विशेषण बना लेता है तब तो बद्धता की प्राप्ति होती है उपाधि बना लेता है एक ही तो चीज़ है अंतकरण विशेषण बना के घूमने वाले बहुत से होते हैं उपाधि कोटि के अंतकरण को समझ लें स्मृति और ज्ञान में दिव्यता आ जाती है फिर उपाधि का परित्याग कर दें तो घटाकाश जैसे घट रूप उपाधि का अतिक्रमण कर ले तो ब्रह्मरूपता तक तो पहुँच जाते हैं क्या भगवान की जो अभिव्यंजिका शक्ति माया है उससे तादात्मपन अंतकरण से तादात्मपन छोड़कर भगवान की अभिव्यंजिका शक्ति जो सत्वात्मिका माया है उससे तादात्मपन जीव अपने को कर ले स्मृति और ज्ञान का भंडार हो जाता है ये सब सा हमने सांकेतिक ढंग से कहा हर